हे सभी निपति को कोई भी इस समय नहीं समझाता है यह बालक सहट योग्य कहा जो धनुष उठाने जाता है रावण बाणा सुर से योदाम हरे सब धनुष उठाने में फिर नष्ट समय क्यों करते हैं बच्चों को खेल खिलाने में अब तक बदनामी हुए बहुत अब फिर क्यों हंसी कराते हैं योद्धा तो मथे रगड़ चुके अब बच्चे धन से उठाते हैं इससे तो यही अच्छा है उसको समाप्त अब कर डाले प्रण अपना छोड़ योग्य वर से व की भावर डाले बरज क्यों न उमर उम्रर कईया बरज क्यों न उमर उम्रर कईया योद्धा होते तुड़ते कमिया अयसम तिले बुरी उम्र लहर कई तो खेवा होते तो नट कर खेवरे भर जो न दे उम्र लहर कई चतुरा होते तो दिखाते चतुरिया कुमत मतलेव रे उम्र लर कैया बरज क्यों न दे रे उम्र लर चिंतित थे सभा भात जब सीताजी के मात चतुर सखे कहने लगे सुनिए मेरी बात या बालक बड़े बाकुड़े हैं फिर बढ़ा हुआ साहस भी है मत देखो बाल्यावस्था को बल तो कुछ चीज यो ही है छोटा सायंक उस हाथी को वश में अपने कर लेता है रोगी हो कितना ही असाध्य रत्ती भरस बल देता है साधारण छोटा सा दीपक आलोकित आंगन करता है छोटा सा महामंत्र चरणी मारण उच्चारण करता है इसलिए छोड़कर कर घबराहट विश्वास हृदय में करिएगा रघुवीर धनस को तोड़ेंगे रानी जी धीरज धरिएगा उधर सिया की बात का दूर हुआ संदेह इधर राम को देख कर बढ़ा सिया का ने सीता की चाव भरी चितवन जब जब राघों पर पड़ती है तब तब अकुलाहट हट, हट हट कर धनुआ पर जाकर गढ़ती है प्रण कठिन पिता का देख देख मन ही मन में अकुलती है सिर झुका झुका कर बार बार देवी देवता मनाती है हे गणपति आज सुफल कर दो सब दिन की मेरी सेवा को हे महादेव होकर प्रसन्न धर्य धनुआ की गरुता को हे उमा अंबिका सम्भ प्रयास हे जय दाता हे वरदाताओ अब आज तुम्हारी है माता अरदास तुम्हें हिन्द तुम्हें से है माता फुलवारी में उस दिन मैंने अर्पण तुमको करमाला की अब आज तुम्हें को लज्जा है जय माला की वरमाला की यह धनुष तुम्हारे पति का है तुम पति के अपनी प्यारी हो तिलके समान तोड़े रघुबर तब सच्चे गिरा तुम्हारी हो हे बिदिना कैसे धीर धरूं प्रण कठिन पिता ने ठाना है तन धनवा के बंधन में है मन ने रघुबर को माना है हे महादेव के महाधनुष निस्तार करेगा अब तू ही सीता के लाज तुझे पर है उद्धार करेगा अब तू ही भारीपन सब पर डाल डाल हल्कापन इतना ले आना रघुराए काकर लगते ही तिनके समान तू हो जाना जिनका नाता सच्चा होता उनका छुटता है नेह नहीं जिससे जिसका सत्य प्रेम वह उसे मिले संदेह नहीं हे मेरे मन के राघवेंद्र कर चुके हृदय बलिहारी मैं कब लगी लगन छुट सकती है तुम मेरे और तुम्हारी मैं मुझ चा तकनी के तुम्हें स्वाति बिंदु समान मुझ चकोर नी के तुम्हें एक चंद्र भगवान श्री राम चंद्र की ओर देख सीता ने जब यह ठान लिया अंतर्यामी ने मन ही मन मन के भावों को जान लिया सीता की अकुला आकुलता विलोक धनवा को तकार सा कुछ आगे को बढ़े शीघ्रता से दाँतों में ओठ दबा कर कुछ उठे समय के समझ कर लखन शेष अवतार दाभ चरण से भूमि को बोले भुजा पचार इधर लखन के शब्द सुना सह सभी महीप उधर राम रघुवंश मणी पहुँचे धनुष समीप देवल विकलांग बथित विचलित दयाकुल वेही को देखा थे जिसके जान धनुष पर ही उस जनक नंदनी को देखा दो मुठी अन्न बगैर मेरे तो सडरस भोजन मिट्टी है दो घूटनेर बिन प्राण गए तो व्यर्थ धार दूधों की है जब खेत उजड़ कर सूख गया फिर जल आए क्या होता है जब समय पड़े पर चूक गए तो पछताए क्या होता है ज जान जान की को देखा, फिर रामचंद्र अकुला उठे अथवा उस प्रबल भावना से रघुवीर और बल पाऊक्रिय निर्गुण कर्मण्य हुआ उस पल आँखों ही आँखों में जब महाशक्ति ने पहुँचाया निज बल आँखों ही आँखों में महादेव गुरुदेव को सिर नाग कर चुपचाप आठ डालते डालते उठा लिया वह चाप जिस समय उठाया धन्मा को बिजली सी तड़प उठी क्षण में फिर धन हुआ नभ मंडल सम बदली सी कड़क उठी में ले लिया चढ़ाया फिर खेचाप फिर उज्जरा ला लचाया चुटकी में लीलाधारी के हाथों ने यह खेल दिखाया चुटकी में सन्नाटा सा था सभा मध्य सब चित्त समान हो रहे थे क्या किया क्या हुआ क्या होगा कुछ पता नहीं भोचक थे सब इतने में चरचर -चर शब्द हुआ फिर गूंजा एक तड़ाका का रघुनंदन ने धन तोड़ दिया दुनिया में हुआ धमाका साव प्रभु ने दोनों खंड जब दिए भूमि पर डाल पृथ्वी से आकाश तक छाया घोष विशाल बंदेगण ने तभी आगे बढ़ बेकार किया जब जल से में तब वह जोशीला बाजा बज उठा खुशी के लहजे में मिथिला हो गए सुखे ने लूटी हो निपती हुए मानो कोने मध्य दीपी हो मिथिलेश्वर को मिल गए शांत डूबते था जन पाई है जल पड़ा सुखते धानों पर रानी ऐसे हुई है दुर्विश्वामित्र सिंधु से है जल सजीत उम गाती है राकेश राम को देख देख लहरावल चढ़ती जाती है जिस भाग चकोरों के किशोर शशि एक टक ताकते हैं त्यो ही लक्ष्मण के युगल राघव के लिए निरखते हैं सीना को ऐसी शांत मिली जो नहीं बखानी जाती है मानो प्यासी चातकनी नहीं वरसा में पाई स्वाती है सतानंद मिथिलेश को आज्ञा से तत्काल राम कुशीता राम कुशीता चले पहनाने जय माल